माँ की बातें स्वामी अरूपानंद काशी पहुँचने पर मैंने उस महिला की बहुत खोज की थी पर उससे भेंट नहीं हुई इसके बाद मैं चौथी बार माँ लक्ष्मी तथा और भी कुछ लोग दक्षिणेश्वर आए पिछली बीमारी में मैंने तारकेश्वर में नख केश आदि की मानत भदी थी उसे पूरा करके आई प्रसन्न के साथ में रहने के कारण हम लोग पहले उसके कलकत्ते के मकान गिरीश विद्या रत्न के मकान में ठहरे वह शायद मार्च 1881 का महीना था दूसरे दिन सब दक्षिणेश्वर गए जाते ही हृदय ने न जाने क्या सोचकर बोलना शुरू किया तुम लोग क्यों आई हो किस काम से आयी हो यहाँ क्या रखा है यह सब कहकर अपमानित करने लगा मेरी माँ ने उसकी बातों को कोई उत्तर नहीं दिया हृदय सिहड़ काहड़ का था और मेरी माँ भी शिहड़ की थी इसलिए हृदय ने मेरी माँ का जरा भी लिहाज नहीं किया माँ ने कहा चलो गांव लौट चलें यहाँ लड़की को भला किसके पास छोडूं ठाकुर ने हृदय के डर से शुरू से आखिर तक हाँ ना कुछ भी नहीं कहा हम लोग उसी दिन लौट गए रामलाल ने पार जाने के लिए एक नाव बुला दी मैंने मन ही मन माँ काली से कहा माँ यदि किसी दिन बुलाओगी तभी आऊंगी उसके बाद हृदय को त्रैलोक्य बाबू की लड़की के पैरों में फूल चढ़ाने के कारण जून अठारह काली मंदिर छोड़ना पड़ा छोटी कुमारी ब्राह्मण कन्याओं को जगन्माता के प्रतीक के रूप में पूजन की प्रथा प्रचलित है अब ब्राह्मण त्रैलोक्य को भय हुआ कि कहीं एक ब्राह्मण द्वारा उनकी पुत्री के पूजन से अकल्याण न हो जिसलिए उन्होंने हृदय को काली मंदिर के पुजारी पद से तत्काल ही निकाल दिया और चेतावनी दे दी कि वह कभी भी मंदिर के आहते में पैर न रखे रामलाल काली मंदिर का स्थायी पुजारी नियुक्त हुआ पुजारी होकर उसने सोचा अब क्या है मैं तो अब काली मंदिर का पुजारी हो गया हूँ उसने ठाकुर की खोज खबर लेना छोड़ दिया वे भाव आदि होने से यो ही पड़े रहते कुछ मां काली का प्रसाद पड़े पड़े सूख जाता ठाकुर के खाने पीने में भी कष्ट होने लगा तब दूसरा और कोई नहीं था ठाकुर बार बार मुझे आने के लिए बुलवा भेजने लगे गांव का जो भी आता उसके द्वारा आने के लिए खबर भिजवाते कमार के लक्ष्मण पाइन के हाथ उन्होंने खबर भिजवाई मुझे यहाँ कष्ट हो रहा है रामलाल माँ काली का पुजारी होकर ब्राह्मणों के दल में जा मिला है अब मेरी अधिक खोज खबर नहीं लेता तुम अवश्य आना डोली में हो या पालकी में चाहे दस रुपये लगे या बीस मैं दूंगा ठाकुर का यह बुलावा पाकर मैं आखिर फरवरी या मार्च 1882 को दक्षिणेश्वर पहुँची पूरे एक साल के बाद आई इसके बाद जब माँ गाँव गई तो उसके सात आठ महीने बाद दक्षिणेश्वर लौटी आकर ठाकुर के कमरे मेरे कपड़े की पोटली रख उन्होंने उन्हें प्रणाम करते ही ठाकुर ने कहा कब रवाना हुई हो जब ठाकुर ने जाना कि वे वे बृहस्पतिवार को बारबेला अशुभ मुहूर्त में रवाना हुई है तो उन्होंने तुरंत कहा तुम बृहस्पतिवार को बार बेला में रवाना हुई जिसलिए मेरा यहाँ हाथ चूटा जाओ जाओ यात्रा बदल कर आना माँ उस दिन लौट कर जा रही थी ठाकुर ने कहा आज रुक जाओ कल जाना दूसरे दिन ही मां यात्रा परिवर्तित कर आने के लिए गांव वापस चली गई मैं रासमली ने जब देह छोड़ी तब ठाकुर कहाँ थे माँ तब ठाकुर दक्षिणेश्वर में ही थे उनके तथा और लोगों के मुँह से सुना है कि रानी रासमणी के देह त्याग के समय कालीघाट में माँ काली के मंदिर की सारी ज्योति हवा के एक झोलके से बूझ गई तब माँ ने रासमलि को दर्शन दिया उनके सभी संबंधी कालीघाट के निवास स्थान में दिवंगत हुए केवल मथुर बाबू की मृत्यु जान बाज़ार में हुई